महाभारत द्रोण पर्व एकोन विंस्यधिक शतमोध्या और उनके सारथी का संवाद तथा सात्यकी द्वारा काम्बोजों और यवन आदि की सेना की पराजय संजय उवाच संत सा सत्य धीमान महात्मा पुंग सुदर्शनम निहत्याजो यारम पुनरब्रवीद संजय कहते हैं राजन तदनंतर विष्णुवंशावतंस बुद्ध महामनस्वी साप्तिकी ने युद्ध में सुदर्शन को मारकर कर सारथी से फिर इस प्रकार कहा रथास्व नाग कलिन सर शक्त मालिनम खडगम्यम ग्राहयुद प्राणपहारिणम रोद्रम्वादित्रोत्कृष्ट नृदी योधान असुख स्पर्शम दुर्धसम अजय शिणामुस्तरम तात द्रोणव जलसन्ध बलनाज पुषादिवावृत रथ घोड़े और हाथियों से भरी हुई द्रोणाचार्य की सेना महासागर के समान थी उसमें बाण और शक्ति आदि अस्त्र शस्त्र तरंग मालाओं के के के के के समान समान प्रतीत होते थे, के समान और ग्राह के तुल्य थी। के आयुधों के प्रहार से जो महान शब्द होता था वही मानव महासागर का भयानक गर्जन था बाजे बजाने की ध्वनि और वीरों के ललकारने की आवाज से उस गर्जन का स्वर और भी बढ़ा हुआ था योद्धाओं के लिए उसका स्पर्श अत्यंत दुखदायक था जो विजय की अभिलाषा नहीं रखते ऐसे लोगों के लिए वह भयंकर, समुद्र था। में खड़ी हुई जलसंध की सेना ने उसे राक्षसों के समान घेर रखा था उस दुस्तर सेना सागर से हम लोग पार हो गए हैं अतो समेत्याम अल्पसलो तो उससे भिन्न जो सेना से है उसे मैं सुगमता पूर्वक योग्य थोड़े छोटी नदी के समान समझता अतः तुम निर्भय होकर घोड़ों को आगे बढ़ाओ हस्त प्राप्त मोहम्मद निर्जित दुर्धरम द्रोधम सप दान गै शिव को सहीद दुर्धरस को युद्ध स्थल में जीतकर मैं ऐसा मानता हूँ कि इस समय सभ्य साची अर्जुन हमारे हाथ में ही आ गए हैं हार्दिक योधवर्य च मंडे प्राप्त धनंजयम नहीं मैं जायते दृष्टि सैन्य वन्य प्रदीप्त वनेडे सुस्क तृणोपलपे योद्ध में श्रेष्ठ कृतर्मा को पराजित करके मैं ऐसा समझता हूं कि अर्जुन मुझे मिल गए जैसे सुखे तृण और लता वाले वन में प्रज्वलित हुई अग्नि के लिए कहीं कोई बाधा नहीं रहती उसी प्रकार मुझे इन अनेक सेनाओं को देखकर तनिक भी त्रास नहीं हो रहा है पश्य देख कर पाण्डव मुख्य नागो गृताम देखो पांडव प्रवर किरीट धारी अर्जुन जिस मार्ग से गए हैं वहाँ की भूमि धरासायी हुए पैदलों घोड़ों रथों और हाथियों के समुदाय से विषम एवं दुर्लघ हो गई है द्रवते तथा सैन्यम तेन भगन महात्मना रथ विपरी धा बद्दिर्गज सारे कौशे आुण शासूय रज उन्हें महात्मा अर्जुन की खदेड़ी हुई वह सेना इधर उधर भाग रही है दौड़ते हुए रथों हाथियों और घोड़ों से लाल रेशम के समान यह धूल ऊपर को उठ रही है स इसमें समझता हूं कि श्री कृष्ण जिनके सारथी हैं वे श्वेत वाहन अर्जुन हमारे निकट ही हैं तभी यह अमित शक्तिशाली गांधी धनुष की ठंकार सुनाई दे रही है या दृशा ने ने मम प्रादुर् धवमअर्जुन इस समय मेरे सामने जैसे शुभ शकुन प्रकट हो रहे हैं उनसे जान पड़ता है अर्जुन सूर्यास्त होने के पहले ही जद्रथ को मार डालेंगे तन विश्रमभय नात्रि ये सतलाधन पुरो ग तुम mm. धीरे धीरे घोड़ों को आराम देते हुए उस ओर चलो वह शत्रु सेना खड़ी है जहां ये धारण किए दुर्योधन आदि योद्धा उपस्थित हैं, किराता दर्दा, क्षुद पाड़ योधन पुरोग्मा मुखा सर्व िषम जहां कवद धारण केणदुर्मद क्रूर कर्मा कांबोज धनुषाण धारण के प्रहार कुशल यमन शक किरात दरद बरबर ताम्रलिप्त तथा हाथों में भांति भांति के आयुध धारण किए अन्य बहुत से म्लिक्ष ये सब के सब जहां दुर्योधन को अगुआ बनाकर दस्ताने पहने युद्ध की इच्छा से मेरी ओर मुंह करके खड़े हैं वहीं चलो गा स्वाण्या महाघोरम दुर्गम में वो पधार इन सबको युद्धस्थल में रथ हाथी घोड़े और पैदलों सहित मार लेने पर निश्चित रूप से समझ लो कि हम लोग इस अत्यंत भयंकर दुर्गम संकट से पार हो गए न संभ्रमो मेवाश् विद्यते सत्य विक्रम यद्यपे सैत्व क्रद्धो जामदग्नोग्रत स्थित सारथि ने कहा सत्य पराक्रमी विष्णुनंदन आपके सामने क्रोध में भरे हुए जमदग्धि नंदन परशुराम भी खड़े हो जाए तो मुझे भय नहीं होगा द्रोणो वा रथिना श्रेष्ठ कृपो मद्रे स्वरूपिश्रित महाभुज महाभा रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य कृपाचार अथवा मद्राज शैली ही क्यों न कड़े हो तथापि आपके आश्रित रहकर मुझे कदापि भय नहीं हो सकता तवया सुबह युद्धे निर्जिता शत्रुसूदन दंशिता क्रूर कर्म ोज युद्ध दुर्म सर्वाणा सनधरा यवनाश प्रहारीण शिराता दरद बरबरास्ताम्रलिप्तका अन्े च बहो छा विविधा युद्धपाणय न चा संभ्रम केदूत कथचन कुमुत सीर संयुगोस्प आयुष्मतरेण तां प्रापयामी धनंजय शत्रुसूदन आपने पहले भी युद्ध में बहुतेरे कबलधारी क्रूरकर्मा रण दुर्ब काम्बोजों को परास्त किया है धनबाण धारण करने वाले प्रहार कुशल यौनों को जीता है शकों किरातों दर्दों बरबरों ताम्रलिप्तों तथा हाथों में नाना प्रकार के आयुध लिए अन्य बहुत से मिलक्षों को पराजित किया है इन अवसरों पर पहले कभी कोई किसी प्रकार का भय नहीं हुआ था फिर इस गाय की खुर के समान अंतुक्ष युद्धस्थल में आकर क्या भय हो सकता है आयुष्मान बताइए इन दो मार्गों में से किसके द्वारा आपको अर्जुन के पास पहुंचाऊं के साम क्रुद्धो सुष्णेय के साम केशा मध्य गंतमु सहते मन वाष्णे आप किनके ऊपर क्रुद्ध हैं किनकी मौत आ गई है और किनका मन आज यमपुरी में जाने के लिए उत्साहित हो रहा है के तवाम जुधे पराक्रांतम कालांतक दिष्ठ विक्रम सम विद्रभिष्य स युगे केशावस्व राज स्मृते महाभुज युद्ध अंत तक और यम के समान पराक्रम दिखाने वाले आप जैसे बल संपन्न वीर को देखकर आज कौन कौन से योद्धा मैदान छोड़कर भागने वाले हैं महाबाहो आज राजा यम महाबाह मुंडापी तान वाव प्रतिज्ञा पारिय काम भोजानी अद्यसा कदनम कर श्यामी पांडवम सा बोले सूत जैसे इंद्र इंद्रदानों का वध करते हैं उसी प्रकार आज मैं इन मुंडे काम्बोजों का ही वध करूंगा और ऐसा करके अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लूंगा अतः तुम उन्हीं की ओर मुझे ले चलो इन सब का संघार करके ही आज मैं अपने प्रिय प्रियत पांडुनंदन अर्जुन के पास चलूंगा सुचासन अद्यौरव सैन्य सेयुगे बहुधा संतप्योधन आदर्योधन से समस्त कौरों मेरा पराक्रम देखेंगे सूद आज इन सिर सिरमुंडकों के मारे जाने तथा तो अन्य सारी सेनाओं का बारंबार विनाश होने पर युद्ध स्थल में छिन्न भिन्न होती हुई कौरव सेना का नाना प्रकार से आर्तनाद सुनकर दुर्योधन को बड़ा संताप होगा अद्य पांडव मुख्य श्वेता स्वस्थ महात्म आचार्य कृतम मार्गम दर्शय श्यामी संयुग क्षेत्र में मैं अपने आचार्य पांडव प्रवर वाहन महात्मा अर्जुन के प्रकट किए हुए मार को दिखाऊंगा बाण राजा आज मेरे बाणों से अपने प्रमुख को मारा गया देखकर राजा दुर्योधन अत्यंत पश्चाताप करेगा अद्यु साय को प्रतिमा धनुर्दक्ष शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाकर उत्तम बाणों का प्रहार करते हुए मेरे धनुष को चक्र के समान देखेंगे मस्याज का मैं अपने बाणों से सारे कौरव सैनिकों का शरीर व्याप्त कर दूंगा और वे बारंबार रक्त बहाते हुए प्राण त्याग देंगे इस प्रकार अपने सैनिकों का संघार देखकर संयोधन संतप्त हो उठेगा क्रुद्धरूपस्थ नि बराजुन लोकमेदन आज क्रोध में भर कर मैं कौरव सेना के उत्तम वीरों को चुन चुन कर मारूँगा जिससे दुर्योधन को यह मालूम होगा कि अब संसार में दो अर्जुन प्रकट हो गए हैं अद्य राज सहस्राणी निहता मयारण दृष्ट दुर्योधन राजा संतप्त महामृद आज महासमर में मेरे द्वारा सहस्रो राजाओं का विनाश देखकर राजा दुर्योधन को बड़ा संताप होगा अद्य स्ने च भक्तिम च पांडवेशो महात्मसो राज सहस्रहड़ी राजाओं राजाओं का करके मैं इन के समाज में महात्मा पांडवों के प्रति अपने स्नेह और भक्ति का प्रदर्शन करूँगा अब कौरवों को मेरे बल पराक्रम और कृतज्ञता का परिचय मिल जाएगा संजय उवाचन एवं शिक्षित साधु वाजिन शता सन्नीका वैवाजिनोंभ्यनुतम संजय कहते राजन सात्विकी के ऐसा कहने पर सारथी ने चंद्रमा के समान त्वेत वर्ण वाले उन घोड़ों को जो सुशिक्षित और अच्छे प्रकार सवारी का काम देने वाले थे बड़े वेग से हाका ते पिबंत इवा का समझो विधानम भयोतमा प्राप यंजवनान मन और वायु के समान वेग वाले उन उत्तम घोड़ों ने आकाश को पीते हुए से चल युद्धान को शीघ्र ही यवनों के पास पहुंचा दिया। युद्ध में कभी पीछे ना हटने वाले दियातिकी को अपनी सेनाओं के बीच पाकर शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले बहुतेरे यवनों ने उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तेसाण वे राजन् राजन ने झुके ही वाले अपने बाणों बाणों द्वारा उन सब के बाणों तथा अन्य अस्त्रों को काट गिराया वे बाण उनके पास तक पहुँच न सके रुक्म पुंख सुनिश्चित उच्च करता सिरा ग्रोहन I am but a mere being. सह क्या भरमाणी का समंततः उन भयंकर वीर ने सब ओर घूम घूम कर सोने के पुंख और गिद्ध की पाख वाले तीखे बाणों से यवनों के मस्तक भुजाए तथा लाल लोहे एवं कांसे के बने हुए कवच भी काट डाले भिवा हाथ तथा तेषाम ते, ते हन्य वीर एडामारे भ्य पत्यसो वसुधा तले वे बाण उनके शरीरों को विदीर्ण करके पृथ्वी में घुस गए वीर सात्विकी के द्वारा रणभूमि में आहत होकर सैकड़ों म्लक्ष प्राण त्यागकर कर हो गए सप्त वे छोड़े हुए अविचिन्न गति से परस्पर छठ कर निकलते हुए भाणों द्वारा पाँच छह सात और आठ यवनों को एक ही साथ विदिर्ण कर डालते थे काम भोजा नाम सहस्री सहसा ते सबरा किराता बरबराण तथम्यू पृथ्वी मांस शोणित कर्देय छपेस्ताव कम बल जानाथ सात्विकी ने आपकी सेना का संहार करते हुए वहां की भूमि को शकों, सहसत्रों काम्बोजों और बर्बरों की लाशों से पाटकर कर अगम्य बना दिया था वहां मांस और रक्त की कीट जम गई थी दस्यु राम सशिरण सिरों दीर्घ कि उन लुटेरों के लंबी दाढ़ी वाले युक्त मस्तकों से पक्षियों से आच्छादित हुई हुई व्याप्त सी जान पड़ती थी। अमृतम जिनके सारे अंग खून से लतपथ हो रहे थे उन कबंधो से भरा हुआ वह रंग के बादलों से ढके हुए आकाश के समान जान पड़ता था वज्रा शनि समस्पर सी सुपर विरम भ वज्र और विद्युत के समान कठोर स्पर्श वाले सुन्दर पर्वयुक्त बाणों द्वारा सात्विकी के हाथ से मारे गए उन यवनों ने वहां की भूमि को अपनी लाशों से ढक लिया अल्पावशिष्टा स भग्ना तीर्थ प्राणा विचेत जिता संख्ये महाराज युवधन दंशिता पाठिभाड़ सृगम तिरंगा जो महास्थाया सर्वता महाराज घोड़े से से से से यवन शेष रह गए थे, थे, थे, बड़ी अपने अपने प्राण बचाए हुए थे। वे समुदाय भ्रष्ट होकर अचेत हो रहे थे। उन सभी यवनों को युधान ने युद्धस्थल में जीत लिया था वे हाथों और कोड़ों से अपने घोड़ों को पीटते हुए तम का आश्रय ले चारों ओर धय के मारे भाग गए काम च सात्यकी चोद भरत नंदन उस रण क्षेत्र में दुर्जय काम्बोज सेना को यवन सेना को तथा शकों की विशाल वाहिनी को कदेड़ कर सत्य पर सिंह सातिकी आपके सैनिकों पर विजयी हो कौरव सेना में घुस गए और सारथी को आदेश देते हुए बोले आगे बढ़ो समरे पूजया चक्रे विषम जिसे पहले दूसरों ने नहीं किया था सम्रांगण में सातिके के उस पराक्रम को देखकर चारणों और गंधर्वों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की तम झां अर्जुनस्य से शाम पते चारण प्रेक्ष संघ्रृष्ट तदीयाषाभ्यपूजय प्रजात् अर्जुन के रक्षक सात्विकी को जाते देख चारणों को बड़ा हर्ष हुआ और आपके सैनिकों ने भी उनकी बड़ी सराहना की ये श्री महाभारती द्रोण परवड़ी जयद्रथवध परवड़ी सात्यकी प्रवेश यवन पराजय एकोन विंशतिकमोध्या इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथव पर्व में सात्यकी के कौरव सेना में प्रवेश के प्रसंग में यवनों की पराजय विषयक एक उन्नीसवां अध्याय पूरा हुआ